अमृतवाड़ी साकार और निराकार आठ एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से पूछा महाराज साकार बड़ा है या निराकार श्री रामकृष्ण ने कहा निराकार दो प्रकार का है पक्का और कच्चा पक्का निराकार अवश्य ही एक उच्च भाव है साकार के सहारे उस निराकार में पहुंचना पड़ता है ब्राह्मण समाज वालों का कच्चा निराकार है जैसे आंख भूनने पर अंधेरा ही दिखाई देता है 871 ईश्वर साकार भी है और निराकार भी फिर वे साकार निराकार के परे भी है वे क्या हैं यह वे ही जानते हैं 872 साकार रूप क्या है जानते हो जैसे जल राशि के भीतर से बुलबुले उठते हैं वैसे ही महाकाशाश में से एक एक रूप प्रकट होते दिखाई देते हैं अवतार भी एक रूप है का का न होने पर यह सब समझ में नहीं आता साधकों के लिए वे नाना भाव से नाना रूप धारण कर दर्शन देते हैं एक रंगरेज के पास एक घमेला भर रंग था उसके पास कई लोग कपड़ा रंगवाने आते वह उनसे पूछता तुम किस रंग में कपड़ा रंगवाना चाहते हो कोई शायद कहता मुझे लाल रंग में रंगवाना है और वह रंगरेज तुरंत उसके कपड़े को अपने घमेले में डुबोकर निकालते हुए कहता यह लो तुम्हारा लाल रंग में रंगा कपड़ा शायद कोई दूसरा आदमी कहता मुझे पीले रंग में रंगवाना है वह रंगरेज झट उसके कपड़े को उसी घमेले में डूबो लौटाते हुए कहता यह लो तुम्हारा पीले रंग में रंगा कपड़ा इस प्रकार जिसे जिस रंग में कपड़ा रंगवाना होता नीला हरा नारंगी वह उसके कपड़े को उस एक ही घमेले में डुबोकर उस रंग में रंग दिया करता एक दिन एक व्यक्ति उसका यह अद्भुत कार्य देख रहा था रंगरेज ने उससे पूछा क्यों जी तुम्हें किस रंग में रंगवाना है तब वह बोला भैया तुम जिस रंग में रंगे हो मुझे वही रंग चाहिए 874 एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया जगन्नाथ जी के दर्शन कर उसके मन में संदेह उठा कि भगवान साकार है या निराकार उसके हाथ में डंडा था उस डंडे को घुमाकर वह देखने लगा कि वह जगन्नाथ जी की चेह को लगता है या नहीं पहली बार एक ओर से दूसरी ओर तथा डंडा ले जाते समय उसने देखा जगन्नाथ जी के देह में डंडे का स्पर्श नहीं हुआ उसे वहाँ ठाकुर जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी पर फिर दूसरी बार वह डंडे को उस ओर से इस ओर ले आने लगा तो उस समय वह ठाकुर जी की मूर्ति को छू गया तब सन्यासी समझ गया इस पर साकार भी है और निराकार भी आठ घंटी बजाते समय हर एक टोले के साथ टन टन की आवाज़ अलग अलग और स्पष्ट सुनाई पड़ती है यह मानो साकार है पर बजाना बंद करते ही आखिरी टोले की आवाज़ थोड़ी देर तक गूंजती हुई शांत हो जाती है यह मानो निराकार है घंटी की ध्वनि की तरह ईश्वर की भी साकार और निराकार दोनों अवस्थाएँ हैं आठ साकार रूप में ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं उनका स्पर्श किया जा सकता है जैसे मित्र के साथ बातचीत की जा सकती है वैसे ही उनके साथ प्रत्यक्ष संभाषण किया जा सकता है 870 ईश्वर को निराकार मानते हुए उसी स्वरूप में उनका चिंतन मनन करना ठीक है परंतु ऐसी बुद्धि मत रखो कि केवल यही मत सही है और बाकी सब गलत निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है तुम्हारा जिस पर विश्वास है उसी को पकड़े रहो उनका साक्षात्कार हो जाने के बाद उनका ये थार से शुरू समझ में आ जाएगा 878 ईश्वर नित्य भी है और लीलामय विश्व पिता भी अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती वह मानो अनंत असीम समुद्र की तरह है उसमें पढ़कर मनुष्य मानो किनारा न पाकर डूबने लगता है परंतु साकार लीला में ईश्वर को पाकर उसे मानो किनारा मिल जाता है आठ सौ भक्ति पथ में साधक को एक अवस्था में साकार अच्छा लगता है फिर एक अवस्था में निराकार अच्छा लगता है आठ भक्त के सम्मुख ईश्वर नाना रूपों में प्रकट होता है परंतु ज्ञानी को समाधि में निर्गुण निराकार निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होता है ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है आठ जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ बन जाता है उसी प्रकार निराकार अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है जैसे बर्फ पानी से ही पैदा होती है पानी में ही रहती है और पानी में ही मिल जाती है वैसे ही ईश्वर का साकार रूप भी निराकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है उसी में अवस्थित रहता है तथा उसी में विलीन हो जाता है आठ अग्नि के कोई आकार नहीं होता पर उसके जलते समय भिन्न भिन्न आकार दिखाई देते हैं इसी तरह निराकार ब्रह्म के भी नाना आकार दिखाई देते हैं